परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश बहुत से लोग यहां वहां सिर लटकाए बैठे थे जैसे किसी का मातम करने आए हों कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे दो एक व्यक्ति पगड़िया सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लग गया था नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जिया टाइप कर रहा था उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था लेकिन उसे पहुंचने की फुर्सत उसे नहीं थी सफेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे धूप से बचने के लिए अर्जी ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वो हवा से उड़ा जा रहा था थोड़ी दूर मोढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था माने बिल्ली बी एटी बैट बैट माने बल्ला एफ एटी फैट फैट माने मोटा कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे लाल बेल्ट वाला चपरासी आस पास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था कभी उसके होंठ हिलते, तो कभी सिर हिल जाता सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौए पोर्ज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे एक सत्तर पचहत्तर की बुढ़िया जिसका सर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवा कुछ नहीं था लोगों से पूछ रही थी कि वो अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थीं दो चार बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वो गजल उसने शमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है अजीज साहब ये शेर आपने आज ही कहे हैं या पहले के कहे हुए हैं और आज अचानक याद हो आए है सांवले चेहरे और घनी मूछो वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जरा सा दबाकर पूछा आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए अरे ये बिल्कुल ताजा गजल है अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं और फिर आखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वो हल्की हंसी के साथ बोले अपना दीवान तो कोई रिसर्च दाही मुरतब करेगा एक फरमाईशी कह कहा लगा जिसे शीश की आवाजों के बीच में ही दबा दिया गया कह कहे पर लगी इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वो पांच रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ अजीज साहब अब आवाज जरा धीमी करके गजल का अगला शेर सुनाने लगे साहब के कमरे से घंटी हुई चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर बाहर अपने स्टूल पर बैठ गया चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक करवाकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर सारे कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगा रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल लिया लेटिशिया बोल्ड्रीज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वो पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में जेडी रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था प्रश्न 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर बैठे लोगों में चार नए चेहरे आज शामिल हुए थे एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके और टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठे थे और उनके पास खड़ा एक दुबला पतला सा लड़का आसपास की हर चीज को घूरती हुई सी नजर से देख रहा था अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया था। वो बोलता हुआ अपने घुटनों पर हाथ मार रहा था सरकार वक्त ले रही है 10 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होगी कि नहीं सालों यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है उधर ये वक्त पूरा होगा इधर तुमसे पता चलेगा की हमारी अर्जी मंजूर हो गई चपरासी की टांगे जमीन पर पुख्ता हो गई वो सीधा खड़ा हो गया कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए कई लोग उस पेड़ के पास आजमा हुए दो साल से अर्जी दे रखी है सालों जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दे दो मगर दो साल से अर्जी यहां के दो कमरे पार नहीं कर पाई वो आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा इस कमरे से उस कमरे में अर्जी को जाने में वक्त लगता है इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है सरकार वक्त ले रही है लो आ गया हूँ मैं आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है सात साल की भुखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है ये मुझे सौ मरले का गड्ढा उसमें क्या मैं बाप दादो की अस्थिया गाड़ू अर्जी दी थी की मुझे सौ मरले की जगह पचास मरले दे दो लेकिन जमीन तो दो मगर नहीं अर्जी दो साल से वक्त ले रही है मैं भूखा मर रहा हूं और अर्जी वक्त ले रही है चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया माथे पर त्योरिया और आंखों में क्रोध आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वो उसके पास आ गया ए मिस्टर, चल हिया से बाहर उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा चल उठ मिस्टर आज यहां से नहीं उठ सकता वो आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला मिस्टर आज यहां का बादशाह है बादशाह पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था अब वो किसी की जय नहीं बुलाता अब वो खुद यहां का बादशाह है बेलाज बादशाह उसे कोई लाज शर्म नहीं उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता समझे चपरासी बादशाह अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं चपरासी बादशाह और गर्म हुआ अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा ना तो सारी बादशाही निकल जाएगी हा हा हा, हा। बिलाज बादशाह हंसा तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी जा जा जा बुला ले तू पुलिस को मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि लो निकालो मेरी बादशाही हम में से किस किस किसकी बादशाही निकालेगी पुलिस मेरे साथ ये तीन बादशाह और है ये मेरे भाई की बेवा है बेवा उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था ये मेरे भाई का लड़का है जो अभी से तपेदिक पाकिस्तान में है आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है तू ले, ले, ले जा पुलिस को बुला और ले जा इन सबको और इन सबकी बादशाही निकाल दे कुत्ता साला कहीं का शोर की आवाज सुनकर अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वो तैश में उसे से पकड़कर घसीटने लगा अच्छा तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है मैं तुझे मार मार कर ये कहकर उसने अपने टूटे हुए बूट की ठोकर दी स्त्री और लड़की वहां से सहम हट गई लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़े और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं यहाँ तुम सब के सब तुम सब के सब कुत्ते हो वो आदमी कहता रहा तुम सब कुत्ते हो तुम सब कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ फर्क सिर्फ इतना है की तुम लोग सरकार के कुत्ते हो और हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो और मैं मैं भी कुत्ता हूं मैं परमात्मा का कुत्ता हूं उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूं और उसकी तरफ से भौंकता हूं उसका घर इंसाफ का घर है मैं उसके घर की रखवाली करता हूं तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो तुम पर भोंकना मेरा फर्ज है मेरे मालिक का फरमान है मेरा तुमसे अजली बैर है कुत्ते का बैरी कुत्ता ही होता है तुम मेरे दुश्मन हो और मैं मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ मैं अकेला इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो मुझे मालिक का नर है मेरे वाहे गुरु का तेज है मुझे जहां बंद कर दोगे मैं वही से भोंकूंगा और भौंक भोंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा साले आदमी के कुत्ते जूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते दुम हिला हिलाकर जीने वाले कुत्ते? बाबा जी, बस करो बस करो ए बाबा जी एक बाबू हाथ जोड़कर बोला हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी ये संत बानी बंद करो बताओ क्या नाम है तुम्हारा तुम्हारा केस क्या है बोलो मेरा नाम है बारह सो मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम तो खा लिया इन कुत्तों ने अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है मैं बारह सो छबीस हूँ मेरा और कोई नाम नहीं है मेरा ये नाम याद कर लो अपनी डायरी में लिख लो वाहे गुरु का कुत्ता बारह सो बाबा जी ऐसा करो आज जाओ कल या परसों आ जाना तुम्हारी अर्जी की कार्यवाही तकरीबन तकरीबन पूरी हो चुकी है अच्छा तकरीबन तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं मैं खुद भी तो तकरीबन तकर हो चुका हूँ आप देखना यह है कि पहले कार्यवाही पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूं एक तरफ सरकार का होनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का होनर है। तुम्हारा तक्रीबन तक्रीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तक्रीबन तक्रीबन कफन में पहुंच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके ये दो लफ्ज ईजाद किए हैं शायद और तकरीबन शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं तकरीबन तकरीबन कार्यवाही पूरी हो चुकी है शायद से निकालो तकरीबन में डाल दो तकरीबन से निकालो शायद में गर्क कर दो तकरीबन तीन चार महीने में तहकीकात होगी शायद महीने दो महीने में रिपोर्ट आ जाएगी मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर छोड़कर आया हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूंगा मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अब भी होगा तुम्हारे शायद और तकरीबन के गाहक ये सब खड़े हैं इनसे करो ठगी बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे बैठा है बैठा रहने दो हाँ हाँ बकता है बकने दो साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है Let him bark himself to death. के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया मैं साले के दांत तोड़ देता अब बाबू लोग हाकिम है और हाकिमों का कहा मानना पड़ता है वरना अरे बाबा शांति से काम लो यहाँ मिन्नत चलती है पैसा चलता है धौंस नहीं चलती भीड़ में से निकलकर कोई उसे समझाने लगा वो आदमी तैश में उठकर खड़ा हो गया अच्छा मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वो अपनी कमीज उतारता हुआ बोला और परमात्मा के हुक्म से आज ये बेलाज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा आज वो नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा आज वो बूटो की ठोकरे खाकर प्राण दे देगा लेकिन वो किसी की मिन्नत नहीं करेगा किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा किसी की पूजा नहीं करेगा वो वाहेगुरु की पूजा करता है वो और किसी की पूजा नहीं कर सकता तो वाहेगुरु का नाम लेकर और इससे पहले कि वो अपने कहे को किए में परिणत करता दो एक आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया बेलाज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा मुझे जाकर पूछने दो पूछने दो इन्हें कि क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए इन्हें आजादी दिलाई थी कि ये आजादी के साथ इस तरह संभोग करें उसकी मिट्टी खराब करें उसके नाम पर कलंको कर नफरत पैदा करें इंसान के तन पर कपड़े देख कर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो मैं तो आप कहता हूँ कि मैं इंसान हूं ही नहीं मैं तो कुत्ता हूँ कुत्ता सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए वो माथे की त्योरियों और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए क्या बात है क्या चाहते हो तुम आपसे मिलना चाहता हूं साहब वो आदमी साहब को घूरता हुआ बोला सौ मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलाट हुआ है साहब वो गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूं ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहां जाकर मछलियां मारा करें या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर देना साहब दो साल से सरकार के पास है आपके पास है मेरे पास अपना शरीर और ये दो कपड़े हैं चार दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे इसलिए इन्हें भी आज उतारे दे रहा हूं इसके बाद बाकी सिर्फ और सिर्फ 1226 सौ साथ रह जाएगा 1226 सो साथ को मार मारकर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा ठीक है ठीक है ये बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए वो आदमी भी कमीज कंधे पर रखे उस कमरे की तरफ चल दिया दो साल चक्कर लगाता रहा किसी ने मेरी बात नहीं सुनी खुशामदे करता रहा किसी ने मेरी बात नहीं सुनी वास्ते देता रहा किसी ने मेरी बात नहीं सुनी चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वो कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया घंटी बजी फाइलें बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बेलाज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वो फिर बोलने लगा चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता भोंको भोंको सबके सब, सब भोंको अपने आप सालों के कान फट जाएंगे भौको कुत्तो भौको उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतजार कर रही थी लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए वो सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा हयादार हो तो साल हा साल मुंह लटकाए खड़े रहो अर्जिया टाइप कराओ और नल का पानी पियो सरकार वक्त ले रही है नहीं तो बेहया बनो बेहयाई हजार बरकत है वो सहसा रुका और जोर से हसा ओ य और आस पास मातमी पहले से और ज्यादा गहरा हो गया भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई चपरासी की टांगे फिर स्टूल पर झूलने लगी सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले गया अर्जी नवीज की मशीन फिर चलने लगी और टिक टिक की आवाज के साथ उसका लड़का फिर से अपना सबक दोहराने लगा पी एन पैन पैन माने कलम एच एन हैन हैन माने मुर्गी डी एन डैन डैन माने अंधेरी गुफा